मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी की बॉडी स्मेल पहचानी सी नहीं लग रही और दादाजी के दोस्त की स्मेल पहचानी सी लग रही है। चुलबुल कोई गड़बड़ नहीं है। तुम जाओ और गाजर खाओ। रिगिर्डिंग में वो डिस्कार्ट की, जल्दी टुडो। इससे पहले कि बीड यहां आ जाए फोन तो रहा हूं बॉस ठीक इन है इनमें कुछ गड़बड़ है दादाजी अपने ही लैब में ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं एक्सरे विजन ऑन एक्सरे विजन ऑन तो यहां मैड मैक्स दादाजी बनकर आया है और टिंबकटू उनका दोस्त बनकर अभी ठीक करते हैं इनको नहीं नहीं अभी नहीं अभी ये आ ही गए हैं तो Ab, benim special robota ke biri kar dedenge.